ऋग्वेदीय आयतरे उपनिषद के संबंध भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं संबंध भाष्य में भगवान भाष्यकार ने पूर्वपक्ष की आशंका का अनुवाद करके समाधान किया 11 नंबर पृष्ठ के प्रथम प्यारे में पूर्व पक्ष की आशंका थी कि वेदांत में विधि का अभाव होने के कारण वेदांत वाक्य से अकर्त्री अभोक्त्री असंग चिदानंद स्वरूप आत्मा का बोध होगा नहीं का मतलब विधि वाक्य ही बोधक होता है पूर्व पक्ष के अनुसार और वेदांत का तात्पर्य आपने जिस ब्रह्मात्म एक में बताया वह विधि का विषय न होने से वेदांत को कहा जाएगा विधि रहित तो। इसलिए वेदांत वाक्य अपने तात्पर्य का यानी ब्रह्मात्म एक का अनुभव नहीं करा पाएंगे किसी को भी ऐसी शंका पूर्व पक्षी को नहीं करनी चाहिए ये न इससे कह करके हेतु बताया गया कि सम आत्मा इति विद्यात तो इत्यादि जो वाक्य है वे ये श्रुति वाक्य बता रहे हैं प्रज्ञानम ब्रह्म और तदात्मन एव अवेत तत्त्वमसि इत्यादि अलग अलग शाखा के वचनों से ये निश्चित हो रहा है कि वेदांत तात्पर्य विषयभूत प्रत्यक अभिन्न ब्रह्म का बोध वेदांत वाक्य से होता है विधि का प्रयोजन केवल विधे अर्थ के अभिमुख करना विधि के अधिकारी को इतना मात्र है विधे अर्थ में इष्ट साधनत्व बुद्धि कराकर के विधे अर्थ के यानि यागा के अभिमुख करते हैं कर्मकांड में विधिवाक्य और ज्ञान में विधिवाक्य जैसे ही विधिवाक्य कर्मकांड में जो कार्य करते हैं उसी कार्य को यानी प्रयोजन को करने के लिए अर्थवाद वाक्य है वह वेदांत के तात्पर्य विषय भूत एकत्व ज्ञान के प्राशस्त्य को बता करके ब्रह्मात्म एकत्व ज्ञान के अभिमुख साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी को करते हैं ब्रह्मात्मेकत्व ज्ञान में इष्ट साधनत्व बुद्धि तो कराते हैं साधन चतुष्ट संपन्न अधिकारी का इष्ट है मोक्ष और उसका साधन है ब्रह्मात्मेकत्व ज्ञान ऐसा अर्थवाद वाक्यों से निश्चित होता है ब्रह्मात्मेकत्व ज्ञान का प्राशस्त्य और फिर ब्रह्मात्म एकत्व का ज्ञापक जो तत्वमशादी वाक्य हैं प्रज्ञानम ब्रह्म इत्यादि वाक्य हैं उनके अर्थानुसंधान में अधिकारी वेदांत का जुड़ जाता है इस प्रकार वेदांत में विधि का अभाव होने पर भी हो जाएगा वेदांत वाक्य से ब्रह्मात्म एकत्व ज्ञान और वह उत्पन्न हुआ ज्ञान कर्मकांड के विषय का विरोधी होने से कर्मकांड का विषय है कर्म इसलिए उसे भ्रम रूप माना जाए ये भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि वेदांत से उत्पन्न हुए ज्ञान का बाधक दूसरा कोई नहीं है यहां तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं इससे ये बताया जा रहा है कि आत्मविद्या कर्मी निष्ठा है और कर्म संबंधिनी है ये जो पूर्व पक्षी का कथन था यह अनुचित है प्रयोजना भाव ब्रह्मज्ञ में होने के कारण प्रयोजन पृष्ठाभाव यानी फल विषयनी कामना का अभाव ब्रह्मज्ञ में होने के कारण ब्रह्मज्ञ की प्रवृत्ति नहीं हो पाएगी कर्मकांड के विषयभूत कर्म में ये अभी तक बताया गया इस उक्त अर्थ का अनुवाद करते हुए या व्रत कथन करते हुए कहिए जो दूसरा वाक्य आ रहा है त्यागे प्रयोजना इसकी अवतरण टीका है तो टीका को देखिए पहले व्रत कथन है विदुष प्रयोजनाभा न कर्मणि प्रवृत्ति इति उक्तम तो विद्वान याने ब्रह्मात्मे एक साक्षात्कार जिस ब्रह्मात्म एक ज्ञान से समस्त प्रयोजन विषयनी कामनाओं की निवृत्ति होती है उसे यहां पर विदुष में विद्या शब्द से लेना और वह विद्या जिसके पास है वो विद्वान है विदुष्टि है तो विद्या से कामनाओं का मूलभूत जो अविद्या है वह बाधित हो गई निवृत्त हो गई तो निमित्तापाय नैमित्तिक कश्यापी अप के अनुसार कामना भी चली जाएगी कामना का समूल हान होगा प्रहण होगा आत्मविद्या से इसलिए विदुषयानि आत्मज्ञानी में प्रयोजन का अभाव होने से न कर्मणी प्रवृत्ति तो कर्म में प्रवृत्ति नहीं होगी इतनी उत्तम यह बात बताई गई है तर ही ती तगे तो, न प्रवृत्ति स्यात सैतें तो त्यागे पी प्रयोजना तो, तो तत्गे का मतलब तत्शब्द का अर्थ है कर्म तो जैसे कर्मानुष्ठान में प्रवर्तक कोई प्रयोजन की आकांक्षा नहीं है ब्रह्मज्ञ में तो कर्म त्याग का भी तो प्रयोजन कुछ ब्रह्मज्ञानी को नहीं दिखता है कर्मानुष्ठान का प्रयोजन ब्रह्मज्ञ में नहीं है ऐसे कर्मत्याग भी ब्रह्मज्ञानी के लिए निष्प्रयोजन ही है तो तरी तत्त्यागे भी प्रयोजनाभाव तो कर्म त्याग में भी कोई प्रयोजन न होने से तत्रापि प्रवृत्ति नस्यात तो न का अन्वय सियात के साथ है तो तत्रापि यानी कर्म त्यागेपि विदुष प्रवृत्ति नस्यात ऐसा अन्वय करना तो विद्वान की प्रवृत्ति कर्म त्याग में भी नहीं होनी चाहिए इति शंकते इस प्रकार की आशंका पूर्वपक्षी कर रहे हैं त्यागेपि इत्यादि वाक्य से तो भाष्य में है त्यागे प्रयोजना तुल्येत तो जैसे कर्मानुष्ठान में प्रयोजन नहीं देख रहा है ब्रह्मज्ञ ऐसे कर्म त्याग में भी तो कोई प्रयोजन ब्रह्मज्ञ का नहीं है इसलिए ये प्रयोजना भाव रूप जो दोष है यह तुल्य है किसमें ब्रह्मज्ञ के द्वारा कर्मानुष्ठान करने में या कर्मानु कर्म का त्याग करने में कर्मानुष्ठान इसलिए नहीं कर पा रहा कहते हैं कि कर्म का प्रयोजन ब्रह्मज्ञ के लिए कोई दिखता नहीं है ऐसे कर्म त्याग का भी तो प्रयोजन कुछ दिखता नहीं है इसलिए कर्म त्याग में भी प्रयोजना प्रयोजनाभावत् तो ब्रह्मज्ञ की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए इति चेत ऐसी शंका यदि पूर्व पक्षी करते हैं और इसमें पूर्व पक्षी प्रमाण बताते हैं ब्रह्मज्ञ के कर्मानुष्ठान के तरह कर्म त्याग से भी ब्रह्मज्ञानी का कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता इसे स्पष्ट करने वाली स्मृति है गीता वचन नाकृत नेह कशन इति स्मृते तो ये गीता वाक्य बताता है कि ब्रह्मज्ञ के कर्मानुष्ठान से ब्रह्मज्ञ का कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता और अकृत्यन का अर्थ है कर्माभाव नापी तो कर्मा भाव से भी यह यानी लोक में कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता यह स्मृति भी कर्मानुष्ठान जैसा निष्प्रयोजन है ब्रह्मज्ञानी का ऐसा कर्म कर्मत्याग कहो या कर्माभाव कहो वो भी निष्प्रयोजन है ये बता रहा है गीता वचन ये है सूत्र रूप से आशंका इसी का स्पष्टीकरण किया जा रहा है ये आहु इत्यादि वाक्य से तो विवरण वाक्य का अवतरण लिखने से पहले टीकाकार वाक्य का अन्वय बताते हैं तो अन्वय देखिए कि न तस्य कृते नर्थ न ना कृते नेह कश्चन ऐसा गीता वाक्य है ना उसमें जो तस्य सर्वनाम है उसका अर्थ कर दिया विदुष न तस्य कृते नाथ और कृतेन का अर्थ करते हैं कर्मणा तो आत्मज्ञ के कर्मानुष्ठान से अर्थ यानी नास्ति अकृतेन प्रयोजन इह लोके नार्थो अस्ति तो अकृतेन का अर्थ कर दिया कर्म भाव और इह का अर्थ है लोक में कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता इति गीतासुस्मरणा स्मरणातो गीता में बताया गया है कर्मानुष्ठान का भी प्रयोजन नहीं कर्मा भाव का भी प्रयोजन ब्रह्मज्ञ में नहीं है तो दोनों भी निष्प्रयोजन है ब्रह्मज्ञ के लिए कर्मानुष्ठान भी कर्म त्याग भी <laughs> तो त्यागे भी प्रयोजनाभाव से तुल्यत्व तो त्याग में भी प्रयोजना भाव रूप दोष समान हो गया इति चेत ऐसा यदि पूर्वपक्षी कहेंगे तो उसका उत्तर आएगा आगे उससे पहले ये जो पूर्व पक्ष की सूत्रात्मक शंका है इसका विवरण है आहु इत्यादि भाष्यवाक्य इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार कि शंकाम की शंका वृणोती पूर्व पक्ष की जो शंका है कर्मानुष्ठान तथा कर्म त्याग दोनों में प्रयोजनाभाव रूप तुल्य दोष विषय सूत्रात्मक वाक्य उसका विवरण है ये आहू विदिवा ब्रह्म एव एवंयात इति तो जो यह बताते हैं कि ब्रह्म विदिव एव कुयात तो ब्रह्म को जान करके <coughs> यानी ब्रह्म का आत्म रूप से अनुभव करके युत्थानम एव युत्थान का अर्थ है त्याग सन्यास तो संन्यासम एव कुरियात तो यहां पर ये इस नाम से ग्राह्य होंगे वेदांति वेदांती ऐसा कहते हैं तो ये वेदांति न आहु विदिता ब्रह्म युत्थान इति ये वेदांतिकाक जो कथन है उसका अनुवाद पूर्व पक्ष ने किया और अब जो दोष बताया जा रहा है दोष विषय का आशंका है उसका कथन है कि अपि ये सह समानो दोष प्रयोजना भाव तो तेषाम यानि वेदांति नाम ब्रह्म के बाद सन्यास ही ग्रहण करना संन्यास ही होना चाहिए त्याग ही करना चाहिए ये कहने वाले तेषा शब्द से ग्राही है और तेषापी ये सह दोष समान तो ये जो दोष है प्रयोजनाभाव रूप समान दोष है इति चेत ऐसा यदि शंका करने वाले कहते हैं मीमांसक तो न इत्यादि से निराकरण किया जा रहा है न इत्यादि शंका का निराकरण जो भाष्य है वो सिद्धांत भाष्य माना जाएगा इसकी अवतरण टीका है इसे देखिए कि कर्म व्यापारा कर, व्यापारस्य तो किमक्यापार्लेमकवा तदनुष प्रयोजनापेक्षात्मक को यदि व्यापार रूप माना जाएगा तो वह व्यापार मात्र कैसा होता है क्लेशात्मक होता है तो कर्म त्याग भी व्यापार रूप होगा तो माना जाएगा क्लेशात्मक है और जो क्लेशात्मक हैं, यानी कष्टप्रद हैं उसके अनुष्ठान में कष्टसाध्य पदार्थ के अनुष्ठान में निश्चित होता है प्रयोजक प्रयोजन की कृष्णा तो उस कष्टसाध्य साधन का यदि कोई महान प्रयोजन मिल रहा हो तो कष्टसाध्य साधन में प्रवृत्ति होती है क्लेशात्मक साधन का अनुष्ठान करने में प्रवृत्ति होती है तो कर्म त्याग को भी यदि हम क्लेशात्मक व्यापार रूप समझेंगे तब तो तद अनुष्ठान प्रयोजनापेक्षम तो तद अनुष्ठान यानी व्यापार रूप कर्म त्याग का अनुष्ठान सन्यास का अनुष्ठान प्रयोजन सापेक्ष होगा प्रयोजन की अपेक्षा होगी लेकिन कर्म त्याग जरूरी है व्यापारात्मक सिद्ध हो तब लेकिन सिद्धांति कहते हैं कि कर्म त्याग ये व्यापारात्मक नहीं है यानी प्रयत्न साध्य जो होता है उसे व्यापार कहते हैं कृति को व्यापार समझ लीजिए प्रयत्न करने के लिए फिर कष्ट होता है तो व्यापार रूप यदि होगा व्यापार यानी क्रिया क्रियात्मक होगा कृति साध्य होगा तो प्रयोजन सापेक्ष जरूर होगा नतु तो अस्ति, तद यानी व्यापारात्मकत्व ही कर्म त्याग में नहीं है एत शब्द से व्यापारात्मकत्व को लेना तो ये यानी व्यापारात्मकत्व कर्म त्याग से अस्ति ऐसा अनुय होगा तो कहा यदि व्यापारात्मक नहीं है कर्म त्याग तो फिर उसका क्या स्वरूप है तो कहते हैं किंतु क्रियाभाव मात्रम औदासीन्य रूपम कर्म त्याग का स्वरूप है क्रिया भाव मात्र क्रिया है व्यापार और व्यापारा भाव मात्र ये हो जाएगा त्याग का स्वरूप भाव मात्रम इसमें भी क्रिया भाव मात्र का पर्यावचक बताया अदासीन्य रूपम तो उदासीन रूप है वो विवेकपूर्ण औदासीन्य तटस्थता औदाशीन्य कहा जाता है तटस्थता को तो तटस्थता रूप है वो कर्म त्याग और तस्थ्य रूपत्वात तो ये जो औदासीन्य है आत्मा तटस्थ है कि नहीं साक्षी जो होता है वो तटस्थ होता है किसी दो पक्ष में विवाद हो रहा हो तो उस विवाद का दृष्टा हो लेकिन किसी भी पक्ष का साथ न देता हो तो उसे माना जाता है साक्षी उदासीन और किसी एक पक्ष का साथ दे रहा हो तो उसे साक्षी नहीं कहा जाता फिर उदासीन नहीं कहा जाता तो जो उदासीन व्यक्ति होता है वह तटस्थ रह करके दृष्टा होता है घटना का ऐसे ये त्याग भी अवदासीन्य रूप है का मतलब अवदासीन्य ये तो स्वरूप है आत्मा का तो आत्म स्वरूप हो गया वो तो तस्त स्वास्थ्य स्वरूपत् तो स्वास्थ्य रूप है यानी स्वस्थ कहा जाता है स्वस्मिन तिषती थी स्वस्थ तस्य भाव स्वास्थ्य यानी स्वस्थता यानी स्वावस्थान तो औदासीन्य जो है स्वावस्थान रूप है वो व्यापार रूप नहीं है स्वावस्थान रूप होने से स्वत एव प्रयोजनवाद तो स्वरूप अवस्थान तो स्वयं ही प्रयोजन है तो स्वयं ही प्रयोजन रूप हो गया ये स्वरूप अवस्थान रूप जो त्याग युथान, वह स्वयं प्रयोजनात्मक होने के कारण उसे प्रयोजनांतर की अपेक्षा नहीं है स्वरूपस्थान के लिए तो प्रयोजन न प्रयोजना प्रेयोगनांतर ये प्रयोजनांतर प्रयोजनातर न का अन्वय जाएगा तस् के साथ तस्य प्रयोजनांतर तस् न क्यों प्रयोजन स्वत प्रयोजनवात् हेतु है इस अभिप्राय से सिद्धांती पूर्व की आशंका का निराकरण करते हैं आशंका क्या है पूर्व पक्ष की कर्मानुष्ठान के तरह कर्म त्याग में भी प्रयोजनाभाव रूप दोष समान है इसलिए कर्म त्याग में भी उसकी प्रवृत्ति नहीं होगी ब्रह्मज्ञ की ये जो शंका है इसका निराकरण करते हैं न इत्यादि से तो न क्रिया मात्र, अक्रिया मात्रत्वात् युथानस्य। तो न यानी आप नहीं मान सकते कर्म त्याग ब्रह्मज्ञ से सिद्ध नहीं होगा करके वो तो ब्रह्मज्ञ का स्वरूप है वो स्वतः सिद्ध है तो क्यों तो कहते हैं अक्रिय अक्रियामात्र कर्म त्याग में प्रयोजनापेक्ष तो नहीं है प्रयोजनांतरापेक्षव तो नहीं है क्योंकि वह क्रिया मात्र रूप है का मतलब क्रिया मात्र का अभाव रूप है नए ये अभाव के लिए हैं तो जो क्रिया मात्र यानी क्रिया सामान्य के अभाव रूप है का मतलब औदाशीन्य रूप है वो औदासीन्य स्वास्थ्य स्वरूप है स्वरूप अवस्थान रूप है इसलिए स्वयं प्रयोजनात्मक होने से युथान शब्द का अर्थ है युथानस्य से अक्रियामात्र का अर्थ है कि वो जो त्याग है युथान है त्याग वह स्वरूप अवस्थान रूप होने से स्वयं प्रयोजनात्मक होने से प्रयोजनांतर अपेक्षव इसमें नहीं है और कर्म में प्रयोजनांतर अपेक्षत्व है ये तो स्वयं प्रयोजन रूप है और कर्म प्रयोजन रूप नहीं है इसलिए दोनों में वे लक्षण्य है ये यहां पर कहा गया अब आविद्यानिमित्तो ही प्रयोजन से भावो इत्यादि का अवतरण है टीका में त्यागस्य अन्यत्र अन्त्र क्लिप्त व्यापार हेतु जन्यत्वा भावात न व्यापारत्वम इति वक्तुम जन्यभा क्लिप्त व्यापार क्लिप्तव्याद्यादी कहते हैं कि त्यागस्य अन्यत्र क्लिप्त जन्यत्वा भावात। इसमें अन्यत्र ये जो सर्वनाम है प्रत्यंत अन्य सर्वनाम है ना और सर्वनाम से त्रल प्रत्य होता है सप्तम से तो अन्यत्र अर्थ हो जाएगा अन्य अन्य स्मिन यानी कस्मात अन्यस्मिन तो विदुष अन्यस्मिन तो विद्वान से अन्य विद्वान से अन्य कौन होगा अविद्वान अविद्वान है विद्वान से अन्य अन्यत्रपद से ग्राह्य अज्ञानी और अज्ञानी में देखा गया क्या देखा गया कि जो त्याग है वह क्लिप्त व्यापार हेतु जन्यत्व अभाव से युक्त है अने अज्ञानी में जो त्याग है उसका कोई निश्चित हेतु विशेष से उत्पन्न होना नहीं देखा गया है तो ये कृलिप्त का अर्थ है निश्चित कृलिप्त शब्द निश्चित अर्थ का बोधक है इसलिए कृलिप्त यानी निश्चित जो व्यापार का हेतु व्यापार हेतु का विशेषण है कृप्त और व्यापार हेतु में है षठी तत्पुरुष समास व्यापार से हे हेतु व्यापार हेतु और तो व्यापार हेतु कैसा कृप्त यानी निश्चित तो निश्चित व्यापार हेतु से जो जन्य होगा उसे कहा जाएगा कृप्त व्यापार हेतु जन्य उसमें धर्म रहेगा क्लिप्त व्यापार हेतुजन्यत्व वो रहता है कर्म में कृलिप्त व्यापार हैं प्रयोजन इच्छा आदि अविद्या अविद्या से प्रयोजन इच्छा होती है और प्रयोजन इच्छा से फिर क्लेशात्मक व्यापार में प्रवृत्ति होती है तो ये जो व्यापार का हेतु हुए व्यापार हेतु शब्द से लिया जाएगा अविद्या तथा कामादि दोषों को ये है क्लिप्त व्यापार हेतु इनसे जन्य है कर्म कर्म में प्रवृत्ति इन्हीं से होती है और कर्म में रहेगा कृलिप्त व्यापार हेतु जन्यत्व और त्याग में ये जो कृलिप्त व्यापार हेतु हैं अविद्या कामादि इनसे जन्यत्व नहीं है क्योंकि कर्म त्याग जो युथान है वह व्यापार रूप नहीं है ये पहले कह चुके हैं तो स्वयं व्यापार रूप न होने से त्याग वह क्लिप्त तो व्यापार हेतुओं से जन्य भी नहीं होगा जो व्यापारात्मक होगा वह तो निश्चित व्यापार के हेतु जो अविद्या कामादि दोष हैं उनसे जन्य होगा और जो व्यापारात्मक नहीं है जैसे घट का कारण कलिप्त है मृत चक्रादि मृत चक्रादि उनसे जन्य होगा घट पट थोड़ी जन्य होगा उनसे क्योंकि पट का क्लिप्त कारण ये मृत चक्रादि नहीं है ऐसे ही अविद्या कामादि क्लिप्त हेतु हैं व्यापार के निश्चित हेतु हैं व्यापार के इसलिए जो व्यापार रूप होगा वो तो हो जाएगा इनसे जन्य और युथान जो है वह व्यापारात्मक नहीं है अपितु तो स्वरूप अवस्थानात्मक है अवदासून्य रूप है यह पहले कहा था ना इसलिए वह क्लिप्त व्यापार हेतुओं से जन्य न होकर के उनसे अजन्य होगा तो व्यापार जन्यत्व क्लिप्त व्यापार हेतु जन्यत्व का अभाव उसमें रहेगा इसमें युथान में तो अभावात न व्यापारत्व इसलिए उसमें व्यापारत्व नहीं है व्यापार तो वही होगा जो व्यापार हेतुत्व रूपेन निश्चित है अविद्या कामादि दोष उनसे जन्य होगा उसे कहा जाएगा व्यापार रूप तो युथान ऐसा न होने से इसे बताने के लिए ही क्या कहा कि अक्रिया अक्रियामात्रुन से ये कहा गया है आगे हैं इति वक्तुम अन्यत्र क्लिप्त व्यापार हेतुम आह येटिका में कि इसी बात को बताने के लिए अन्यत्र व्यापार हेतु जो है उन्हें बताया जा रहा है तो अन्यत्र यानि अज्ञानी में व्यापार यानि कर्म क्रिया और क्रिया का जो हेतु है उसे बताया बताते हैं ये दिखाने के लिए कि युत्थान में वह व्यापार का हेतु न होने से व्यापारत्व का अभाव है व्यापार रूपत्व नहीं है ये ध्यान में आया न ज्ञानी का व्यापार नहीं कहा जाएगा जो ज्ञानी कर्मे नहीं करता उस, उनके उपाधि से जो होते हैं उस उपाधि को ज्ञानी यदि अपना स्वरूप समझ ले उसी समय तब तो ज्ञानी का व्यापार माना जाएगा अज्ञानी जैसे शरीर इंद्रिय मन से निर्वर्तय कर्म है उन कर्म के निर्वर्तक शरीर इंद्रिय मन को उनके साथ तादाद में करके अपना स्वरूप समझता है तभी उनके धर्मों का अपने में आरोप करके कहता है कि ये मेरा व्यापार है मैंने किया अहंकार <coughs> मूढ़ात्मा करता अहम इति मन थे वो जो अहंकार है शरीरादि में आत्माभिमान रूप वो यदि रहेगा तो शरीरादि की क्रिया को माना जाएगा जिसका जिस शरीर में तादात्म्य है अहंकार है उसका व्यापार तो ज्ञानी का अपने उपाधिभूत तो कार्यक्रम संघात में नहीं होता है अहम अभिमान रूप अहंकार इसलिए उनके कार्यक्रम संघात का व्यापार ज्ञानी का व्यापार नहीं माना जाएगा नहीं तो फिर ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर क्या हुआ इसलिए ज्ञान का प्रयोजन माना जाता है कि क्रियमान कर्म का अलेप क्रियमान कर्म है ज्ञानोत्तरकालीन कर्म और उनका अलेप होता है का मतलब संसर्ग नहीं होता इसलिए ज्ञानी का कर्म होता ही नहीं ज्ञानी तो ज्ञानी की दृष्टि में श्रुति के दृष्टि में और युक्ति से ब्रह्म सिद्ध होता है श्रुति कहती है ब्रह्म वेद ब्रह्म भगवती ज्ञानी का अनुभव कहता है अहम् ब्रह्मास्मि और युक्ति बताती है जिसका जहाँ अभिमान है वह वही है अज्ञानी का आत्मा अभिमान कार्यक्रम संगत में तो अज्ञानी कार्यक्रम संगत रूप है और ज्ञानी का अहम् अभिमान ब्रह्म में होने से वो ब्रह्म रूप है तो इस प्रकार श्रुति युक्ति और अनुभूति से ज्ञानी ज्ञानी की उपाधिभूत कार्यक्रम संघातात्मक सिद्ध न होने से कार्यक्रम संघात का व्यापार ज्ञानी के का व्यापार नहीं है इसलिए पश्यन श्रृणवन जिघ्रन अश्नन गच्छन स्वपन शोषण निमिशन उन्निमिशन अभी महत्व न इंद्रिया अनिंद्रियार्थेश वर्तन इति महत्व न सज्जत आता है न ये सब इंद्रिय से उपलक्षित शरीर इंद्रिय मन के व्यापार हैं और मैं इनका अ, असंग द्रष्टा हूं साक्षी हूं ऐसा मान करके इनके व्यापारों में आसक्त नहीं होता तो कहते हैं कि अन्यत्र यानी अज्ञानी में क्लिप्त व्यापार हेतु बताया जा रहा है यानी कर्म का निश्चित जो हेतु है उसे बताया जा रहा है अविद्यामित्तो ही प्रयोजन से भावो न वस्तुधर्म तो अविद्यामित्तो ही प्रयोजन से भाव हा भाव शब्द तृष्णा में है अर्थ में है इसलिए प्रयोजनस्य भाव का मतलब प्रयोजन इच्छा प्रयोजन की तृष्णा ये प्रयोजन की तृष्णा होती किससे है अविद्या से तो अविद्या निमित्तो ही प्रयोजनस्य से भाव यानि प्रयोजनाकांक्षा न वस्तुधर्म प्रयोजन की इच्छा वस्तुधर्म नहीं है यानी आत्मा का स्वरूप धर्म नहीं है आत्मा में स्वतः प्रयोजन की इच्छा है ही नहीं इसलिए उसे कहा जाता है कि प्रयोजन इच्छा ये वस्तु धर्म नहीं है यदि हाँ, थोड़ी टीका है टीका को देखिए उसके बाद फिर आगे का देखता है। तो विदुष कथम यत्न विना युथानम इति युत्थान औदाशीन्य आशंक क्रियाहे क्रियाभाव तदेतु आह अविद्या यानी अविद्यामित इस वाक्य का अवतरण टीका कारण दो प्रकार से लिखा यहां पर दो दो प्रकार से शंका करके उसका समाधान करने के लिए अविद्यामितो तो ही प्रयोजन से भाव ये वाक्य है पहले वाले का तो विचार कर ही दिया था हम लोगों ने दूसरा है अवतरण यद वा वाह है पक्षातर के लिए विदुष कथम यत्न विना युत्थनमदाशीन्य तो सि का युथान याने सन्यास संस मात्र से कैसे सिद्ध होगा ये शंका है। इति आशंक्य। इसका उत्तर जिस अभिप्राय से दे रहे हैं वो कहते हैं कि क्रिया हेत्वाभाव तो, तो कहते इसलिए विद्वान का युथान औदासीन्य मात्र से सिद्ध होगा क्योंकि विद्वान में क्रिया का जो हेतु है उसका अभाव है क्रिया का हेतु जिसमें रहेगा अज्ञानी में वह तो प्रयत्न साध्य क्रिया करेगा व्यापार करेगा और विद्वान में क्रिया का हेतु जो अविद्या है फल फलतृष्णा है वो सब न होने से क्रिया भाव है और क्रिया भाव रूप यानी भाव होने से कोई प्रयत्न उसे करने की जरूरत युथान के लिए नहीं है स्वतः सिद्ध है वो तो क्रिया क्रियाभाव क्रिया भावात, क्रिया भाव इति वक्तुम जो युथान है वो क्रिया भाव रूप है इसे बताने के लिए तद हेतु आह यानि क्रिया के हेतु को बताते हैं भगवान भाष्यकार अविद्या निमित्तो ही इससे ये दूसरे प्रकार से अवतरण हुआ दो पक्ष हुए अब हेतु में तो प्रयोजनस्य भावो पर भाव शब्द तृष्णा है इसे कहते हैं प्रयोजनस्य प्रयोजनस्य भाव भाव इति शब्द टीका वस्तुधर्म ही विदुषादुषाच सुप्तमूर्छितादीना सा न तु ये यदि वस्तु का धर्म यानी आत्मा का धर्म होता आत्मा का स्वरूप धर्म फल फलतृष्णा यदि होता तो अज्ञानी के तरह ज्ञानी में भी फल फलतृष्णा देखी जाती तो फिर गीता में स्थित प्रज्ञ के लक्षण में से पहला जो लक्षण है उसे डिलीट करना पड़ता प्रजातीय कामान सर्वान पार्थ मनोगतान यह हटाना पड़ता ना यदि विद्वान में भी कामना होती तो प्रयोजन की इच्छा होती तो ये तय है कि वस्तु धर्म मानने पर याने आत्म धर्म मानने पर तो विद्वान में भी और अविद्वान में भी फल तृष्णा स्वत ही माननी पड़ेगी स्वाभाविक माननी पड़ेगी और साथ में सुप्त मूर्छितादि नाम तो जो सोया हुआ व्यक्ति है गहरी नींद में उसमें भी कोई प्रयोजन की इच्छा नहीं होती ये अनुभव सिद्ध है सबके जो मूर्छित व्यक्ति है उसमें कोई प्रयोजन की इच्छा नहीं होती कामा में पहुंचे हुए व्यक्ति में भी प्रयोजन की इच्छा नहीं होती लेकिन मानना पड़े और समाधि में भी पहुंचा हुआ जो व्यक्ति है उसमें भी कोई आत्मा तो है ही है ना वहां और वो आत्मा धर्म यदि होता तो वहां पर भी फिर प्रयोजन की इच्छा माननी पड़ती स्वाभाविक धर्म होता तो तो सुप्त मूर्छितादीनांचात साशात सायाने प्रयोजन प्रयोजन तृष्णा लेकिन कहते हैं, न तो ये तद अस्ती में प्रयोजन तृष्णा नहीं है सुप्त व्यक्ति में और मूर्छित व्यक्ति में तथा समाधिस्थ व्यक्ति में प्रयोजन की इच्छा नहीं देखी जा रही है इसलिए माना जाएगा कि प्रयोजन इच्छा वस्तुधर्म नहीं है तत्र हेतुम आह तो तत्र यानी प्रयोजन इच्छायाम कहो या आत्मधर्मा भावे कहो पास नंबर में आत्मधर्मा भावे टिप्पणी बार कहते हैं तो आत्मधर्म प्रयोजन की इच्छा नहीं है इसे दिखाने के लिए हेतु बताते हैं कि सर्व प्राणी नाम तद दर्शनाथ तो ये तदर्शनाथ ऐसा डबल दकार छपा है कि तद दर्शनाथ ऐसा है दो दकार है तद दर्शनात् तो सर्व प्राणी नाम तदर्शनाथ तद तो ऐसा यदि टीकाकार कहते हैं कहीं कहीं पुस्तक में पाठ है डबल दकार का लेकिन टीकाकार के सामने जो पुस्तक थी उसमें तद दर्शनाथ तो ऐसा पहला वाला दकार पूरा था तो दकार पूरा रहेगा पहला वाला तो पदच्छेद करेंगे तो होगा तस् अदर्शनात् तदर्शनाथ तद, तद अदर्शनात् ऐसा निकलेगा ना तो सर्व प्राणी नाम तद अदर्शनाथ ऐसा यदि पाठ रहेगा जो टीकाकार के हाथ हाथ में जो पुस्तक थी उस समय था तो उस समय क्या निकलेगा अर्थ तत्शब्द का तो अर्थ है प्रयोजन इच्छा और तस् आदर्शनाथ तद आदर्शनाथ ये सी तत्पुरुषवास करिए तो प्रयोजन की इच्छा नहीं देखी जा रही है किसमें सर्व प्राणी नाम तो सभी प्राणियों में यह इच्छा प्रयोजन इच्छा न दिखने से प्रयोजन इच्छा का आदर्शन होने से दर्शन भाव होने से सभी प्राणी में से सभी शब्दों से लीजिए अज्ञानी ज्ञानी उभय में होनी चाहिए ना जागृत और सुसूप पुरुष मूर्छित और अमूर्छित पुरुष समाधिस्थ पुरुष तथा युथित पुरुष इन सब में समान रूप से इच्छा नहीं देखी जा रही है प्रयोजन की अपितु आज्ञानी में देखी जा रही है और ज्ञानी में नहीं देखी जा रही है जागृत में देखी जागृत पुरुष में देखी जा रही है सुसुप्त मूर्छित पुरुष में नहीं देखी जा रही है इसलिए तद दर्शन आतीय निकलेगा और जहाँ डबल दकार वाला पाठ है तो तदर्शना तदर्शनाथ ये निकलेगा तस्या तस्नाथ तदर्शनाथ तो इसे लिखते हैं टीकाकार इति पाठे वस्तु स्वभाव अज्ञानी नाम, वस्तुस्वभाव्ञा नाम अपि। तृष्णादर्शनात् न इति कथंचित योज यदि ऐसा तदर्शना डबल द कर वाला पाठ है तो उस समय ऐसा ऐसा ऐसा अन्वय करना कि वस्तु स्वभाव वस्तुस्वभाव्ञा और अपि अ तृष्णादर्शनात् न वस्तुधर्म तो जो वस्तु स्वभाव को नहीं जानते हैं गोपालादि मूढ़ व्यक्ति उनमें भी तृष्णा का दर्शन होने से तृष्णा को प्रयोजन इच्छा को माना जाएगा आत्मधर्म नहीं है इति कथनचित योजन इस प्रकार अन्वय किसी प्रकार से कर लेना चाहिए और तद दर्शनाथ है तो स्पष्ट ही हेतु निकल आता है लेकिन यहाँ तो तद दर्शनाथ डबल दकार वाला ही पाठ छपा हुआ है इसलिए माना जाएगा कि यही दोनों भी पाठ थे टीकाकार के अनुसार अब प्रयोजन तृष्णयाथ प्रेरियम से वांग मन का प्रवृत्ति दर्शनात् इसके अवतरण टीका है इस पर चर्चा करते हम लोग कल